पिताजी ने काम उन्हें बेचने के लिए लिया ही नहीं है आखिर डके तो ने देखा कि कहा जमींदार हैं कहा जाते हैं छीन लेंगे और क्या है तो उन्होंने अपना दाव खेला और आ रहे थे पिताजी समझ गए कि घोड़ी छीनने को आ रहे चलकारी चल हलकारी कारी हल काली दौड़ी ऐसी तो डकेतों की भी घोड़े थी घोड़े थे दबड़ाक दबड़ाक दबड़ाकबड़ाक अब डाकू पीछे पड़े हो रे कैसी की घोड़ी थोड़ी थी था चौकड़ी मार के दौड़ती है ये तो सिंगल पैर से चल रही बेचारी ये तो बराती की घोड़ी है डकेत पीछे पड़े तो ऐसी घोड़ी दौड़ती है क्या ट्रेनिंग लेके आओ तो दौड़ते दौड़ते उनके भी घोड़े तो कम नहीं थे तो के आखिर हमारे पिता की जीत तब हुई जब एक बड़ी सारी नहर आ रही थी और औरों की घोड़ी करके रुक गई और ये चलांग मार के चल गई पिताजी ने बोला बाय बाय ये <laughs> बाय बाय मैंने मिलाया है <laughs> बच गए घोड़ी लुटवाने से फिर भी उस घोड़ी की लगाम खींचते कभी एड़ी मारते तो बोले आपके पास ऐसी घोड़ी है जो तो को चकमा दे के आ गई फिर इस घोड़ी की लगाम क्यों खींचते हो एड़ी क्यों मारते बोले घोड़ी को भी पता रहना चाहिए घोड़ी हो घोड़ा हो कि सवार भी सजाग हो ऐसे ये जो घोड़ा है न सेवक तो उनको भी कभी कभी एड़ी और लगाम खींचता हूँ तो इनको भी पता होना चाहिए बापू जी सजा गए खाली हमारे भरोसे एक दूसरे के भरोसे हमारी आदत बिगड़ेगी तो लात मार के निकाल देंगे नहीं तो हजारों आदमियों के सामने नाक काट के हाथ में रख देंगे तभी चलती है गाड़ी समझ गए काम इतना बड़ा नहीं था जितनी नालत बड़ी लिया इन्होंने